मुक्ति और उसके उपाय विषय सुख और ब्रह्मानंद पंचदशी कार परितृप्त राजा के सुख के साथ आत्मज्ञ व्यक्ति के सुख की तुलना करते हुए कहते हैं युवा रूपी च विद्यावान निरोगो निरोगित्तवान सैन्योपेत सर्वपृथ्वी वित्तपूर्णा प्रपालयम् सर्वे सर्व मनुष्यकैर्भोगे संपन्न तृप्त भूमिप यमानंदम्वापनोति ब्रह्मविच तमशुते पंचदशी युवा रूपवाण विद्यमान निरोग दृढ़चित्त सेनायुक्त वित्तपूर्ण सारी पृथ्वी का अधिपति सभी मानवी भोगों का भोग करने वाला तृप्त राजा जो आनंद प्राप्त करता है तत्वज्ञानी उसका सचत करता है राग्य साधन संचये दुखमासी निष्कामें अति राधन सच दुखमासीद्भाविनाशाभरन वर्त नोभ श्रोत्रियदा नंदोदिको नंधर्वानंद राग्यो नास्ती विवेकिनः पंचदशी राज राजा और तत्वज्ञानी में निष्कामता समान होने पर भी धनादि संचय और उनके विनाश के भय के कारण राजा को दुख होता है ये दोनों श्रोत्री को नहीं होते अतः उसका आनंद अधिक है राजा को गंधर्वादि के आनंद की अभिलाषा रहती है विवेकी को यह वासना नहीं होती इस विषय में वशिष्ठ देव का कथन न तथा भाति पूर्णेन्दुर न पूर्ण क्षीरसागर है न लक्ष्मी वदनम कांतम स्पृहहीनम यथा मन योग वशिष्ठ उपशम प्रकरण पूर्णिमा के पूर्णिमा के चांद की परिपूर्ण क्षीर सागर की अतुल ऐश्वर्य के अधिपति व्यक्ति के मुख की वैसी दीप्ति नहीं होती जैसी स्पृहा मानव के मन की न च च्रिभुवनैश्वरियान्न को धारिण फलमासादते चित्तात यमहत्ोप्रीतात महान चित्त वाले महापुरुषों के चित्त में जो फल प्राप्त होता है वह अन्य व्यक्ति को रत्नपूर्ण भंडार एवं त्रिभुवन के ऐश्वर्य लाभ से भी नहीं होता पवना कल्पांतपवनावांतु यांतु चैकत्वमणवा तपंतु द्वादशादित नास्तिमनस क्षति ही कल्पांतक पवन बहे सप्त समुद्र एक को प्राप्त हो जावे अथवा द्वादश सूर्य जगत को संतप्त करे निर्मनस्क या मनोहीन व्यक्ति की कोई क्षति नहीं होती संसार के सभी सुख दुख के साथ होते हैं संसार में निर्वच्छिन्न सुख किसी वस्तु में नहीं होता लेकिन जिस पथ पर साधक चलते हैं वह निर्वच्छिन्न सुख का ही पथ है यही नहीं साधक जिस मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं उसका स्वरूप ही है दुख का आत्यंतिक अभाव न्यायशास्त्र के प्रणेता महर्षि गौतम ने अपवर्ग अर्थात मुक्ति का वर्णन इस प्रकार किया है दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञा उत्तरोपाये तदनंतरा पयादपर्ग अर्थात दुख जन्म इत्यादि दोष और मिथ्या ज्ञान अपवर्जन या उनका अभाव रूप जो सुखावस्था है उसी का नाम है अपवर्ग या मुक्ति जो शास्त्र ईश्वर के अस्तित्व तक को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करते वे भी नाना प्रकार से दुख के हाथों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मानवों को साधना करने का बार बार उपदेश प्रदान करते हैं सांख्य दर्शन ईश्वर को स्वीकार नहीं करता पर मुक्ति की साधना के लिए सभी को अनुरोध करता है सांख्य के अनुसार आत्मा के साथ सुख दुखादि प्राकृतिक धर्मों का बिंब प्रतिबिंब संबंध है उसका नाश करना ही मुक्ति है बौद्ध धर्म प्रचारक राजपुत्र गौतम बुद्ध ने जीवात्मा और परमात्मा के विषय में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है पर जरा मरण और पीड़ा जनित दुस्सह दुख के हाथ से परित्राण लाभ के लिए प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाण के लिए साधना करने को कहा है रिज डेविड महाशय ने निर्वाण की उनकी धारणा को इस प्रकार कहा है निर्वाणा इज द therefore the same thing is a sinless calm state of mind and if translated it all my best perhaps be rendered grandeur holiness that is a buddhist sense perfect peace goodness and wisdom बौद्ध परंपरा के लेखों के अनुसार निर्माण का अर्थ मानव की सत्ता का लोप नहीं है बल्कि केवल भ्रम घृणा और तृष्णा इन तीन का अत्यंतिक उच्छेद ही निर्माण शब्द का अर्थ है इस विषय में प्रोफेसर मैक्स मुलर का कथन है इफ वी लुक इन द धम्मा पद एट एवरी पैसेज वेयर निर्वाणा इज मैंस there is not one which would require that it meaning should be any helation while most if not all would become perfectly anintelligent jibal if we assigned to the word nirvana that significant signification अब तक मुक्ति विषयक जिन शास्त्रों के मत का संक्षेप में उल्लेख किया गया उससे यह स्पष्ट है कि भाव पक्ष में मतभेद होते हुए भी अभाव पक्ष में प्राय सभी में सहमति है सभी ज्ञानियों ने रोग शोक जरा मृत्यु रूप संसार से मुक्ति पाने का प्रयत्न किया है पर इनमें से जिन्होंने आनंद के उस मुक्तिदाता परमेश्वर के शरणागत न होकर अन्य उपायों से मुक्ति का अन्वेषण किया है वे बहुत सी साधना के द्वारा अपनी आत्मा में निद्रा की तरह कि सुख दुख विवर्जित अवस्था को पाने में समर्थ भले ही हुए हों पर निरतिशय आनंद रूप यथार्थ मुक्ति पाकर कृतार्थ नहीं हो पाए हैं अतः पृथ्वी पर यथार्थ सुख पाने के लिए सुख स्वरूप परमात्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए अन्यथा संसार में सुख खोजना मरीचिका में जल खोजने के समान व्यर्थ होगा